तो जै, जै। श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ऊ जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदये हृदय नंद यमलगल वाय ममृतम जगत्पति विश्वर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षा जगद्धा नमा हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहंबराको तो तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेवस्तिरांधस ज्ञानांजनशलाकया चक्षुन्मील ये तस्मै तस्म श्रीगुर्े नम दिव्यारण्यकलपद्रुमाध श्रीमद्रत्र रन सिंहासन सौ श्री गोविंद देव प्रेषाली सेव्य मनौ स्मरा श्रीमरास रसारंभी वंशीवटस्थि कर्शन वेणुस्वैगोपी गोपीनाथ श्रीस्तुन दिव्य नारायण नमस्कृति नरम चरुम सरस्वती व्याुसु कुबल मक्ो मंजनमुरस महेन्द्र मणिदावन तरुणीना मंडन मखिल हज वाचाकुभ्यपाद्युच पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टि उम्म सुमती रघुनाथ में मेतु मंद मे दयांद्रा तुलसी यत्र, यत्र पद्म बनानी पद्मना पुराण हरि पठनमिशु वृंदावन विहारिला पर मंगल श्री चैतन्य चमृत अंतिम परिच्छेद अंतिम लीला का बीसवा परिच्छेद ग्रंथ की समाप्ति पर श्री कविराज गोस्वामी श्रीमद महाप्रभु के प्रलाप के रूप में श्री शिक्षा जो महाप्रभु के द्वारा प्रकट हुए उन श्लोकों का श्री रघुनाथ श्री रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में संकलन किया उस शिक्षाष्टक का यहां महाप्रभु ने जैसे प्रलाप के रूप में व्याख्यान किया उस व्याख्यान का निरूपण करते हुए ग्रंथ को समापन कर रहे हैं करेंगे बीसवें परिचय के प्रारंभ में मंगलाचरण में कह रहे हैं कि प्रेमोदभावित हर्षेर शोह उद्वेग दैन्य आरती मिश्रतम लापतम श्री गौरचंद जो परम भाग्यशाली व्यक्ति हैं वे ही इस शिक्षा का सेवन कर पाएंगे अन्य लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या कह रहे हैं तो भावित जिनके हृदय में प्रेम का उद्भव होने के कारण प्रेम ने विभिन्न भावों को उत्पन्न किया तो जिनके हृदय में प्रेम से उद्भावित प्रेम के कारण उत्पन्न हुए हर्ष ईर्षा उद्वेग दैनिक और आर्ति हर्ष मुख्य भाव है जैसे रसाला में दही मुख्य वस्तु है बेस जो है वो दही का होता है फिर उसमें और और चीजें भी कहीं मिला दी जाती हैं ऐसे ही हर्ष ये मुख्य भाव है किलकि भाव में भी हर्ष मुख्य भाव होता है और अन्य अन्य भय जो भाव हैं वे कहीं नमक वृक्ष की तरह से उसमें मिलाए हुए हैं परंतु मूल चीज जो है वह हर्ष होता है यहां पर भी श्रीमद महाप्रभु उनके मुख से श्री कृष्ण उनकी भक्ति के हर्ष में ये आठ श्लोक मूल रूप में प्रकट हुए और उसमें कहीं ईर्ष्या है कहीं उनमें उद्वेग है कहीं दैन है कहीं व्याकुलता है तो इन सारे भावों को मिलाकर के श्रीमद महाप्रभु के मुख से लपितम गौरचंदी चंद्र ने जो आलाप किया उसका वर्णन किया जाता है गौर चंद्र माने एक ऐसे कृष्ण हैं जो कि गौर होकर के विराजमान चंद्र शब्द का अर्थ होता है कृष्ण अमर कोश में जहां कृष्ण के विभिन्न नाम दिए गए वहां पर कृष्ण का एक नाम दिया गया है चंद्र तो चंद्र ये कृष्ण के नाम के लिए प्रसिद्ध है चंद्र आए खाली कहीं चंद्र आए अकेला तो उसका अर्थ कृष्णचंद्र हो जाएगा तो गौरचंद गौरुचंद गौरचंद का जो विलाप प्रलाप है उसको भाग्यवान ही निषेप देते उसके आस्वाद को प्राप्त करेंगे जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जयाद चंद्र जय गौर भक्त वृंद श्री गौरचंद्र की जय हो अर्थात वे सभी के ऊपर विद्यमान है जय का तात्पर्य है सर्वोत्कर्षण बढ़ सकते जितने भी उपास्य हैं उन सारे उपास्यों में श्री कृष्णचंद्र ही सबसे ऊपर विराजमान है तो जय जय श्री चंद्र गौरचंद चंद्र की जय हो श्री नित्यान प्रभु उनकी अपूर्व जय हो श्री नृत्यान प्रभु प्रेम दाता होकर के अक्रोधन होकर के विराजमान है दो विशेषता श्री नित्यान प्रभु की विशेष है एक तो अक्रोधन माने किसी के ऊपर क्रोध नहीं करते और एक प्रेम प्रेमदाता है प्रेम प्रेमदाता नेताई प्रसिद्ध दो करके विराजमान है प्रेम का दान उन्हीं से मिलेगा तो प्रेम प्रेमदाता अक्रोधन श्री नित्यानंद प्रभु उनकी जय हो श्री अद्वैत चंद्र जो श्रीमद महाप्रभु के आविर्भाव के कारण होकर के विराजमान है और जितने भी गौरव भक्त बृंद हैं उन गौरव भक्त बृंदों की भी जय हो मत महाप्रभु बसे नीला चले आगे वर्णन कर रहे हैं समापन करते हुए का हनिगो इस प्रकाशन महाप्रभु में निवास कर रहे हैं और नीलाचल क्षेत्र की एक विशेषता है कि वहां पर भाव बड़ी जल्दी सिद्ध होता है श्रीमद वृंदावन में मिलन भाव सिद्ध होता है और नीलाचल में जाने पर श्री कृष्ण से हार में ब्रह हूं ये ब्रह भाव बहुत जल्दी सिद्ध होता है तो श्रीमंद महाप्रभु में विशेष रूप से ब्रह मूर्ति बन करके श्री महाप्रभु विराजमान है और वो नीलाचल में जगन्नाथपुरी में ये भाव सिद्ध हो रहा है रजनी दिवस कृष्ण विरह विफल दिन रात महाप्रभु कृष्ण विरह में विफल हो रहे हैं स्वरूप रामानंद ऐसी जनार्थ सोने रात्रि दिने रसगीत श्लोक आस्वादन है और महाप्रभु का पूरा समय स्वरूप रामानंद स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद इन दो जनों के साथ दिन रात में रस गीत इन और श्लोक इनका आस्वादन करने में महाप्रभु के मुख से कुछ गीत अपने आप व्याख्या के रूप में निकलते हैं महाप्रभु श्लोकों का आस्वादन करते हैं और रात्रि विदिन व्यतीत हो रहा है नाना भावे उठे प्रभु हर्ष शोक रोष महाप्रभु के हृदय में अनेक प्रकार अनेक अनेक भाव कभी हर्ष कभी शोक कभी रोष कभी दैन्य कभी उद्वेग, कभी आरती कभी उत्कंठा कभी संतोष ये विभिन्न जो भाव हैं, वो विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं कभी महाप्रभु अत्यंत अत्यंत हर्ष में विराजमान होते हैं कभी शोक दुख में कभी गुस्सा में रोष में कभी दीनता आ जाती है कभी व्याकुल हो जाते हैं एक जगह बैठ नहीं पाते हैं कभी आरती में पुकारने लगते हैं व्याकुलता में पुकारते लगते हैं कभी उत्कंठा कभी संतोष कृष्ण का दर्शन करके संतोष होता है सही सही भावे निज श्लोक पढ़ लिया और जब जो भाव आता है उस भाव में श्रीमन महाप्रभु कोई श्लोक पढ़ते हैं और श्लोक के अर्थ का भी दोनों बंधुओं को साथ में लेकर के स्वरूप दामोदर और श्री रायरामन इन दोनों बंधुओं को साथ में लेकर के महाप्रभु शोक पढ़ते हैं और इस श्लोक का फिर स्वयं ही व्याख्यान करने लगते हैं वो श्लोक महाप्रभु के भाव के अत्यंत अनुकूल हैं और उन श्लोक से प्रेरित होकर के महाप्रभु अपने हृदय के भाव उस श्लोक के अनुरूप अपने हृदय के भाव प्रकट करने लग जाते हैं कौन दिन कौन भावे श्लोक पठन से ही श्लोक आस्वादिते रात्रि जागरण ये आठ जो श्लोक हैं शिक्षा के वे एक साथ नहीं बोले गए हैं कभी कोई भाव आया कभी कोई भाव आया और उस समय कभी कोई किसी भाव में कभी कहीं भाव में अलग अलग श्लोक पढ़ते हैं और उनको श्री स्वरूप दामोदर ने जो संकलित किया इकट्ठा किया और श्री रूप गोस्वामी जी ने उनको फिर संकलित किया तो किसी दिन कोई भाव किसी दिन कोई भाव और उसमें श्लोक का रात्रि के जागरण में रात्रि में जगते हुए महाप्रभु आस्वादन कर रहे हैं हर्ष प्रभु कहे सुन स्वरूप राम राय नाम संकीर्तन करो परम उपाय कभी हर्ष में श्री महाप्रभु कहते हैं कि हे स्वरूप रामराय मेरे बचन को सुनो कलयुग में श्री नाम संकीर्तन यही एकमात्र परम परम उपाय है इससे बढ़कर के पर परतत्व को प्राप्त करने का और जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता सामान्यतः जितने भी विचारधाराएं हैं भारतीय विचारधारा उनमें सांक्ष तत्व सबसे प्राचीन है क्रम में और सांक्ष का जो लक्ष्य है वो आध्यात्मिक आधदैविक और आदि तीनों प्रकार के दुखों को दूर करना है परंतु दुख दूर करना ये जीवन का परम्परा लक्ष्य नहीं हो सकता है जीवन का लक्ष्य होगा कहीं ना कहीं सुख को प्राप्त करना दुख दूर हो जाए तो ये अपने आप में एक उपलब्धि नहीं है दुख की दूर, दूर हो जाना और मुक्ति हो जाना कैवल्य हो जाना यह एक आनुसंगिक फल है जैसे किसी के शरीर में दर्द हो रहा है उसने पेन किलर खाया दवाई खाई दर्द दूर हो गया अब वो कहता है मैं बड़ा सुखी हूं तो तत्वता वो सुख नहीं है वह दुख की निवृत्ति को सुख मान रहा है दुख केवल दूर हुआ है उसको वो सुख मान रहा है जबकि उसे सुख की प्राप्ति हुई नहीं है इसलिए एक दूसरा दर्शन पूर्व मीमांसा वो ये कहता है पूर्व मीमांसा कि दुख की ृत्यु हो करके हम जड़ जैसे हो जाएं ये कोई उपलब्धि नहीं है हमको सुख मिलना चाहिए इसलिए कर्म से नृत्य हो जाना और मोक्ष को प्राप्त करना मनसा सा वैश्य गुण उच्छेद मन का विषयों के गुणों से मन अलग हो जाए मन अलग हो जाए और विषय पड़े हैं पड़े रहने दो उनमें भले दीमक लगे वे नष्ट हो जल जाए कोई परेशानी नहीं तो इसी का नाम मानसा दर्शन का मोक्ष है परंतु तो वो मोक्ष को वे नहीं चाहते कोई भी कर्मकांडी ऐसे मोक्ष को नहीं चाहता है कि जिसमें किसी पुरुषार्थ करने का अवसर न हो ऐसे मोक्ष को लेकर के हम क्या कहेंगे करेंगे इसलिए वे कहते हैं कर्म करो मोक्ष के लिए मत मोक्ष की स्थिति में तभी धर्म अर्थ काम इन तीन पुरुषार्थों को प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा इसलिए कर्म करो कर्म करते हुए धर्म के द्वारा अर्थ और फिर अर्थ के द्वारा, द्वारा धर्म और धर्म के द्वारा सुख काम इनकी प्राप्ति करो धर्म अर्थ एक दूसरे के कार्य कारण होकर के विराजमान है धन है तो धर्म किया जाएगा धर्म किया जा रहा है तो धर्म धन की प्राप्ति होगी और इन दोनों के द्वारा धर्म अर्थ के द्वारा अंत में काम की प्राप्ति करना परंतु तो जो काम की प्राप्ति होगी धर्म करने पर अर्थ उपा उपार्जित करने पर वो कहीं ना कहीं क्षयिष्णु होगा समाप्त होने वाला होगा उसमें कुछ जहां सुख मिलेगा वहां साथ, साथ में संसार में रहने पर जब तक जीवन है तब तक कुछ ना कुछ दुख भी मिलेगा सुख के साथ में ऐसा नहीं है कि केवल सुख ही मिले वहां पर दुख भी मिलेगा तो ऐसी स्थिति में जहां दुख और सुख दोनों मिल रहे हैं ऐसे सुख दुख को लेकर के क्या करेंगे इस में आकर के कर्म कांड में अत्यंत आग्रह को देख के कभी भगवान बुद्ध उत्पन्न हुए ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में और उन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया कि ना शून्य से वस्तु उत्पन्न हुई शून्य में ही अंत में मिल जाएंगी जैसे हम एक नदी में दोबारा पैर नहीं रख सकते हम कह रहे हैं हम उसी नदी में स्नान करने जा रहे हैं गलत क्योंकि न जाने कितना पानी कितने क्यूसिक पानी कल से आज तक बह गया होगा नदी में इसलिए शून्य से कोई वस्तु आई एक क्षण के लिए वहां अनुभूत हुई और अंत में शून्य में ही मिल गई इसलिए कर्म की जड़ता को दूर करने के लिए श्री बुद्ध भगवान ने एक भगवान बुद्ध ने एक सिद्धांत स्थापित किया वो है मध्यमा पदा, माने बीच में किसी वस्तु की अनुभूति हो रही है ना पहले कोई वस्तु थी ना बाद में कोई वस्तु रहेगी शून्य से उत्पन्न हुई शून्य में ही लीन हो गई कोई वस्तु है ही नहीं एक क्षण के लिए तो माध्यमिक जो मत है माध्यमिक वो माध्यमिक कहीं शून्यवाद को स्थापित करने वाला परंतु शून्यवाद सब वस्तु का निषेध करता है। जब श्री शंकराचार्य भगवतपाद आए, ईसा की सातवीं शताब्दी में जब शंकराचार्य भगवतपाद आए, तो उस क्रम में सारी सातवीं शताब्दी में शंकराचार्य ने कहा नहीं शून्यवाद अपने आप में मुख्य वस्तु नहीं है मुख्य वस्तु जो है वह आत्मा आनंद रूप है और आत्मा अपने आनंद का अनुभव करे जहां मीमांसा न्याय वैशेषिक मीमांसा और न्याय ये दो दर्शन आत्मा को केवल सत्य मानते थे ज्ञान और आनंद नहीं मानते थे आनंद आया है सत्युगुण के योग से और ज्ञान भी आया है सत्युगुण के योग से तो प्रकृति के द्वारा आनंद और सत्वो के कारण ज्ञान आया आत्मा मूलतः जड़ है पत्थर है और मोक्ष होने पर वो पत्थर ही हो जाएगी इसका श्री शंकराचार्य भगवतपाद ने खंडन किया और शंकराचार्य भगवतपाद ने कहा कि ना आत्मा का मुख्य स्वरूप सचित और आनंद दोनों है सांख्य और ये जो दर्द दो दर्शन थे इन्होंने ये कहा कि आत्मा सत्वी है और आत्मा ज्ञान रूप भी है परंतु तो आनंद नहीं है आनंद आया है उसमें सत्व गुण के संयोग से उसमें आनंद आया है आत्मा का स्वरूप आनंद में नहीं है आत्मा सत और ज्ञान रूप है श्री शंकराचार्य बाद ने बुद्ध मत का भी खंडन किया साथ के साथ में न्याय और वैशेषिक इन दोनों मतों में आत्मा को केवल सत और चित ज्ञान सत और चित्त सत और ज्ञान सत भी है और उसका ज्ञान भी है ये दो वस्तुओं को स्थापित किया परंतु उन्होंने तो कहा शंकराचार्य ने कहा कि ना वो आनंद रूप होकर के विराजमान है और आनंद रूप भी दो प्रकार का एक है जीवात्मा का अपना आनंद और एक है ब्रह्म का आनंद तो योग शास्त्र तो ये कहने लगा कि के केवल जीवात्मा उनके स्वरूप को पहचानना है ईश्वर के स्वरूप का तो हम इसलिए ध्यान करते हैं कि जीवात्मा भी सचित आनंद है ईश्वर की तरह से तो आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए ईश्वर है ईश्वर की सेवा करना हमारा लक्ष्य नहीं है हमारा लक्ष्य है नो डाई सेल्फ अपने आप को पहचानो परंतु शंकराचार्य ने कहा हमारा अपना स्वरूप कितना सा होगा अणु होगा इसे उस आनंद को प्राप्त नहीं किया जा सकता है हम तो विभु आनंद को प्राप्त करेंगे विभु आनंद में लीन हो जाएंगे परंतु तो वैष्णवगण श्री वेद जी जिस समय उत्तर मीमांसा में आए उस उत्तर मीमांसा में भक्त तत्व का श्री नारद आदि ने जब वर्णन किया उस समय श्री नारद जी ने कहा कि परम सुख की प्राप्ति भक्ति में ही, और पर ही है और तत्व कृष्ण ही हैं कृष्ण के अलावा कोई परम आनंद प्रदान करने वाला कृष्ण सेवा से ब... करके परम आनंद देने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं है इसलिए परम आनंद रूप होकर के आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है और कृष्ण सेवा में जो आनंद की प्रकट आनंद की प्राप्ति होगी वैसे आनंद की प्राप्ति केवल ब्रह्म बन जाने में नहीं होगी तो अंत में जो भक्ति शास्त्र हैं उन भक्ति शास्त्र में श्री नारजी इत्यादि जो वैष्णव आचार्य रहे चारों वैष्णव आचार्य जो रहे श्री रामानुजाचार्य श्री निबारकाचार्य श्री मध्वाचार्य और श्री विष्णुस्वामी इन चारों वैष्णव आचार्यों ने यह स्थापित किया कि कृष्ण ही परम्परम कृष्ण नारायण उनको एक मानते हुए कृष्ण ही परम्परम आनंद रूप हैं उनकी सेवा ही परम्परम सुखरूप होकर के विराजमान है अब उस प्रेम सेवा की प्राप्ति काहे से होगी इसी क्रम में बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु 1542 विक्रम संबत में आप प्रकट हुए और 48 वर्ष आप विराजमान होकर के 1580 सो, सो में श्रीमन महाप्रभु अंतर्धान हुए और श्री महाप्रभु के में यह विशेष रूप से स्थापित किया कि कृष्ण गुण की खान होकर के कृष्ण माधुरी की खान होकर के विराजमान है उनकी उपासना करने पर ही सबसे अधिक आनंद की प्राप्ति होगी दार्शनिक क्रम में श्रीमद महाप्रभु इतिहास क्रम में सबसे पीछे उत्पन्न हुए श्री बल्लवाचार्य और बल्वाचार्य के समकालीन कुछ पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु ये दोनों प्रकट हुए बल्वाचार्य का आविर्भाव हुआ 1535 सौ विक्रम संवत में श्री चैतन्य महाप्रभु 1542 करीब सात वर्ष छोटे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु श्री बल्लवाचार्य जी से श्रीवंत महाप्रभु परंतु श्री बल्लवाचार्य अत्यंत अत्यंत आदर करते हुए श्री महाप्रभु का विराजमान होते हैं और उन्हें साक्षात कृष्ण रूप में ही दर्शन करते हैं उनसे प्रभावित होते हैं तो श्रीवन महाप्रभु उस क्रम में क्रोनोलॉजी के क्रम में सबसे पीछे आते हैं और उन्होंने जितने भी सिद्धांत थे पूर्व पूर्व के माने साक्ष तत्व से लेकर के फिर कहीं पूर्व मीमांसा कर्मकांड कर्मकांड के बाद में बौद्ध धर्म शून्यवाद शून्यवाद के बाद में फिर न्याय वैशेषिक इत्यादि के, के द्वारा कहीं मोक्ष की स्थिति परंतु तो उसमें मोक्ष में जड़ता की स्थिति को त्याग करके कोई दर्शन मानते रहे कि के आत्मा केवल सतुरूप है जैसे न्याय और मीमांसा इन्होंने आत्मा को केवल सत्य माना सांस वैशेषिक इन्होंने आत्मा में एक गुण और जोड़ दिया सत्य वो ज्ञान रूप भी है और सत्ता रूप भी है बाद में जो दो दर्शन हुए योग और वेदांत इन्होंने दो वस्तुओं को और जोड़ दिया कि आत्मा का अपना स्वरूप सचित और आनंद है जब आनंद है तो मोक्ष में भी आनंद है परंतु तो वो मोक्ष का आनंद प्रकट आनंद नहीं है स्वरूप आनंद है प्रकट आनंद को प्राप्त करने के लिए फिर चार भक्ति आचार्य उत्पन्न हुए और उन भक्ति आचार्यों ने भक्ति को सेवा को ही परम परम सुख माना इनमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके भक्ति को सेवा को श्री कृष्ण में केंद्रित कर दिया और कृष्ण केंद्रित करके श्री कृष्ण में जो माधुर्य है और भगवत भक्ति में जो आनंद है वह आनंद अद्वितीय है वैसा आनंद कहीं दूसरी जगह नहीं मिल सकता है इस बात की स्थापना की और मंजनी भावमयी जो सेवा है भावोल्लासमयी सेवा उसको विशेष रूप से श्रीमंद महाप्रभु ने स्थापित किया और श्री महाप्रभु यहां उस प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यदि कोई मान रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ उपाय मान रहे हैं श्री नाम संकीर्तन उस नाम संकीर्तन के लिए विशेष विशेष जितनी भी नाम की महिमा है नाम की महमा का महाप्रभु गायन करते हुए विराजमान हुए और महाप्रभु के श्रीमुख से उस समय एक श्लोक प्रकट हुआ कि चेतो दर्पण मार्जनम महादावाग्न निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रका विद्यावधु जीवन आनंदपद पूर्णास्वादनम सर्वात्म स्नपन परी कृष्ण संकीर्तनम महाप्रभु कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ करे कृष्ण आराधन से तो मेधा पाय कृष्णे चरण महाप्रभु ने कहा कि संकीर्तन यज्ञ इनके द्वारा जो कृष्ण का आराधन करेंगे वही व्यक्ति सुमेधा होकर के विराजमान है और ऐसा जो सुमेधा है वही परम परम आनंद रूप होकर के विराजमान हो रहा है उस सुमेधा जो कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं वे तो हैं सुमेधा अपने आप लक्षण से अर्थन निकल रहा है कि जो कृष्ण आराधन नहीं कर रहे हैं वे लोग सुमेधा नहीं है वे लोग को है। नाम को छोड़ करके किसी दूसरे साधन में अटकेंगे तो कलयुग केवल नाम के आधार पर है कलयुग का मुख्य धर्म है हरिनाम संकीर्तन उस हरिनाम संकीर्तन को छोड़कर के यदि कोई योग तप दान यज्ञ इन सबों में उलझेगा तो वह कहीं मूर्ख ही कहलाएगा इसलिए श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ कौरे कृष्ण आराधन के हे राय रामानंद मेरे वचन को सुनो कलयुग में नाम संकीर्तन कलयुग परम उपाय कलयुग में नाम संकीर्तन ही परम उपाय है संकीर्तन यज्ञ कौरे कृष्ण आराधन संकीर्तन यज्ञ के द्वारा कृष्ण का आराधन यदि किया जाए तो वो व्यक्ति सुमेधा है और संकीर्तन को छोड़ करके अन्य साधन तीन साधन ही बचेंगे एक साधन होगा यज्ञ का दूसरा साधन होगा योग का और तीसरा साधन होगा अद्वैत समाधि का इन ये तीनों साधन और सारे साधन फिर इनके भीतर ही आ जाएंगे अब यज्ञ का साधन करने में अपने आप को भी कष्ट देना है और किसी जीव को भी कष्ट देना है जीव की हिंसा इत्यादि भी कर्म कांड में की जाएगी तो कश्रेय निज परे हो श्री संकर्षण भगवान की स्तुति करते हुए चित्र कह रहे हैं कि महाराज कर्म कांड को यदि किया जाए तो कश्रेय निज परे हो अपना और किसी दूसरे का क्या कल्याण किया जा सकता है उसमें अपने आप को भी कष्ट दिया जाएगा स्वा में और दूसरे जो व्यक्ति हैं जो प्राणी हैं उनको भी बलिदान करके उनको भी कष्ट ही दिया जाएगा इस कर्म कांड में स्वपर दोहा द्रोहा अधर्मेण अपने और दूसरे से दोनों से द्रोह करने पर अधर्म की ही प्राप्ति होगी इसलिए मैं अब कर्मकांड का आश्रय न लेकर के मैं नाम का आश्रय ग्रहण करते हुए स्थित होता तो हूं ये श्री चित्रकेतु ने संकृष्ण भगवान की स्तुति के बीच में यह कहा तो संकीर्तन संकृष्ण संकीर्तन के द्वारा ही श्री कृष्ण का समाराधन किया जा सकता है और जो संकीर्तन करेगा उसके द्वारा कृष्ण को भी परम सुख उसके द्वारा साधक को भी परम सुख और संकीर्तन के द्वारा किसी दूसरे की हत्या होगी नहीं कर्म कांड के द्वारा दूसरे की हत्या होगी इसलिए संकीर्तन का आश्रय लेने वाला सुमेरा है फिर सांख्य के द्वारा यदि आराधना किया जाए तो सांख्य तत्व और ज्ञान के द्वारा आराधना करने वाला भी कहीं भजन से तो बेमुख हो जाएगा और वह केवल तर्क तर्क में फंस जाएगा कहा से माया आई कैसे अध्यास हुआ कैसे आवरण हुआ कैसे विक्षेप हुआ आवरण विक्षेप को दूर करने के लिए कौन कौन से साधन हैं उन साधनों को अपनाओ और उनमें भक्ति कहीं हाशिया पे चली जाएगी एक कोने में चली जाएगी और मुख्य रूप से मैं ही ब्रह्म ब्रह्मू मैं ही ब्रह्म ब्रह्मू अपने आप को ब्रह्म कहने लगेगा और श्री मध्वाचार्य भगवान ने इस बात को लेकर बड़ी हंसी उड़ाई कि घात्यंत राजना राजा हम ना यदि कोई राजा के सामने कहे कि मैं राजा हूं तो राजा क्या क्या कहेगा पकड़ लो साल डाल दो तू कहां से राजा हो गया हम बैठे हैं सिंहासन पर और तू कह रहा है कि अहम ब्रह्मास्म तो ब्रह्म के आगे यदि कोई ये कहे कि मैं ब्रह्म हूं तो ब्रह्म तो दंड दे रहा है उसे मैं ईश्वर हूं तो जैसे राजा के आगे ये नहीं कहा जाता है कि मैं राजा हूं ये कहने पर दंड मिलेगा और यदि कोई ये कहे कि मैं आपका दास हूं तो राजा उसको देगा राजा उसकी पूछेगा तुम्हें क्या तकलीफ है तो भाई सर्दी के दिनों में हमारे पास में कपड़े नहीं है चलो मंत्री जी इसको दे दो कपड़ा इसको खाना दे दो इसका घर नहीं है घर बनवा दो तो दास बनकर के दिन बनकर के राजा से प्रार्थना की जाएगी तो राजा उसे कहीं धन देगा कृपा करेगा और ये राजा के सामने आकर के ये कहे कि मैं ही तो ईश्वर हूं तो ये कहने वाला हम ब्रह्मास्टमी ये कहने वाला ब्रह्मास्म कहते कहते ही उसका जो एक कमय जो स्वरूप है वो कहीं ईश्वर का स्वरूप ही आएगा तो मैं ईश्वर हूं ईश्वर के आगे हृणाक्ष हृण का शपू की तरह से कोई ईश्वर कहने लगेगा अपने आप को तो वह बंधन का भाव पात्र बन जाएगा राजा के दंड का पात्र बन जाएगा इसलिए जो राजा के आगे मैं ब्रह्म ब्रह्म का ही एक स्वरूप है बद्ध स्वरूप वो है ईश्वर माया से युक्त स्वरूप ब्रह्म का ही एक ईश्वर है यदि कोई अपने आप को ईश्वर कहे तो ईश्वर उसको दंड देगा इसलिए वो कुमेधा है तो जो अपने आप को ब्रह्म कह रहा है वो कुमेधा अन्य साधन यदि कर्मकांड इत्यादि साधन किए जाएंगे तो मीमांसा के द्वारा पूर्व मीमांसा के द्वारा वह अपने आप को भी कष्ट देगा यज्ञ करते हुए और अनेक जीवों की हत्या भी करेगा बलदान इत्यादि भी कर्म के रूप में करेगा तो उसे अपने और दूसरे को दंड देने के कारण दूसरे को कष्ट देने के कारण उसको कहीं बंधन की ही प्राप्ति होगी यदि कोई ये कहे कि हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे हम तो ज्ञान और सांक्षी के द्वारा मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे भक्ति की क्या आवश्यकता है केवल ये विचार करेंगे कि प्रकृति के 24 तत्व हैं पच्चीसवा तत्व जीव और ईश्वर है पच्चीसवा और छब्बीसवा और जीव और ईश्वर इनकी भी जो दो वृत्तियां हैं काल और कर्म इनको अपनाते हुए 26 छब्बीस जगह 28 तत्व जो हैं उनको मान करके हम कल्याण प्राप्त कर लेंगे तो वो इन तत्त्वों के चक्कर में गिनती में ही उलझा हुआ रह जाएगा ठाकुर का भजन भजन तो कुछ करेगा नहीं और महातत्व का क्या लक्षण है और बुद्धि का क्या लक्षण है और मन का क्या लक्षण है चित्त का क्या लक्षण है इन लक्षणों में उलझ करके रह जाएगा केवल पंडित भाई झारता रहेगा और कुछ होगा नहीं भजन कुछ करेगा नहीं तो महाप्रभु कह रहे हैं सही तो सुमेधा पाए कृष्णेश चरण जो नाम का आश्रय ग्रहण करता है वह सुमेधा है और जो ज्ञान योग इनमें फंसेगा अब कोई योग करने के लिए बैठे तो जैसे ही धारणा करेगा धारणा करते ही उसके पास में सारी सिद्धियां आ जाएंगी वो यह विचार करता है एक योगी कि ईश्वर सर्वव्यापी है उसकी सर्वव्यापकता का एक स्वरूप है आकाश मैं ही आकाश हूं और यदि वो ये जप करने लगे मैं आकाश मैं आकाश मैं आकाश तो आकाश के गांव उसमें आ जाएंगे उसका फल यह होगा कि दूसरे के मन की बात वो जाल लेगा और बस फिर भजन भजन तो क्या अलग फिर वो यही तमाशा करता रहेगा तुम ये प्रश्न पूछने के लिए आए हो देखो मैंने पहले से लिख के पर्ची रख रखी है ये सब दिखाता रहेगा भजन से उसको कोई मतलब नहीं तो योग करने पर सिद्धियां पहले आएंगी और सिद्धि बहुत जल्दी आ जाएंगी और जल्दी आने पर फिर भजन भजन उसका छूट जाएगा वो सब ये जानूगरी ही दिखाता रहेगा हाथ का जादू बस वो दिखाता रहेगा मन का जादू दिखाता रहेगा तो इस तरह से उसे मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी वो भी कुमे तो कृष्ण आराधन से तो सुमेधा पाए कृष्णिर उसको कृष्ण की प्राप्ति कभी नहीं होगी जो संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेगा श्री नाम प्रेम को उत्पन्न करने वाले हैं वो सुमेधा है पाए कृष्णिर इसलिए नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से ये दिखा दिया कि द्वारा केवल उलझन में फंस जाएंगे भूल भुलैया में हम फंस जाएंगे और कृष्ण भजन नहीं करेंगे बौद्ध मत के द्वारा सब चीज का निषेध शून्य शून्य कुछ है ही नहीं गुरु भी शून्य मंत्र भी शून्य भजन भी शून्य एक क्षण के लिए आया और दूसरे क्षण कुछ नहीं है शून्य से कोई वस्तु उत्पन्न हुई जिस नदी में आज स्नान किया वो नदी कल नहीं है दूसरे क्षण वो नदी नहीं है वो शून्य से उत्पन्न हुई शून्य में समा गई खत्म मामला कुछ बचाई नहीं तो शून्य हाथ लगेगा परिश्रमी केवल हाथ लगेगा यदि कर्म कांड दान यज्ञ तप इन पड़ेगा तो स्वयं को भी कष्ट किसी दूसरे प्राणी को भी कष्ट देगा और जो फल मिलेगा सुख मिलेगा वह सुख अपने लिए भी कष्टकर क्योंकि उसमें दुख मिला हुआ है और दूसरों को तो कष्टकर है ही है दूसरों में ईषा द्वेश्ध क्षय युक्ता अविशुद्ध क्षय आतश्य से युक्त होगा इसलिए न्याय और पूर्व मीमांसा इनके द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है रही अब योग की बात योग अपनाने पर कहीं सिद्धियां आ जाएंगे और भजन कहीं दूर चला जाएगा और मोक्ष होने पर ब्रह्म की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु ब्रह्म का आस्वाद नहीं होगा स्वरूपानंद की प्राप्ति तो हो जाएगी परंतु प्रकट आनंद का आस्वादन उसको प्राप्त नहीं होगा इसलिए ब्रह्म सुख भी ठीक नहीं अंत में सर्वश्रेष्ठ सुख कौन सा है वो सर्वश्रेष्ठ सुख है श्री भगवान की आराधना अब भगवान में भी यदि वैकुंठनाथ की आराधना करेगा तो वैकुंठनाथ का वैभव देख करके वही उलझ जाएगा वैभव के कारण सशर्त ये भजन होगा तुम में वैभव है इसलिए भजन कर रहे हैं टर्म्स और कंडीशन लगे हुए हैं उसके साथ में कि तुम जगत के रचना करने वाले हो इसलिए तुम्हारे भजन कर रहे हैं वहां वैकुंठनाथ के साथ में मैन टू मैन जो रिलेशनशिप है वो नहीं जुड़ेगी उनके ऐश्वर्य के भय के कारण उनकी महिमा के से अभिभूत होकर के सप्रेशन के कारण सप्रेष्ठ होकर के फिर उनकी आराधना की जा रही है इसलिए बैकुंठ नाथ की उपासना भी उचित नहीं मानव उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है मानव उपासना में सर्वोत्तम उपासना है श्री राम कृष्ण की इनमें रामचंद्र जी के साथ में भी एक किंतु लगा हुआ है भी राजा है और राजा होने के साथ के कारण हर एक व्यक्ति सीधा महल में रामचंद्र जी ने सुविधा दे रखी है परंतु तो एक आए एक सीधा महल में पहुंचने की उसे सुविधा नहीं है कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल तो है ही किसी से कहो वो जा करके भगवान से कहेगा श्री राघवेंद्र सरकार से फिर राघवेंद्र सरकार अपने हाथ के काम को जल्दी से पूरा करके फिर उसको बुलाएंगे फिर उसके ऊपर कृपा करेंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर भले ऐश्वर्य नहीं है वो नारायण पदने का ऐश्वर्य नहीं है बैकुंठ का ऐश्वर्य नहीं है परंतु यहां पर राजा पदे का प्रोटोकॉल अवश्य है इजीली एवेलेबल नहीं है श्री रामचंद्र जी भी प्रजा होने के कारण हम उन तक पहुंच सकते हैं परंतु थोड़ी सी कहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी परंतु हमारे कृष्णचंद्र ऐसे हैं गैया चलाते हुए कभी भी पकड़ लो और उनसे भाई ये हमारी समस्या है और वे अपूर्व अपने साथ में मिला लेंगे उनके साथ में कोई प्रोटोकॉल नहीं है कोई भी ऐश्वर्य नहीं है ना ऐश्वर्य पने का ऐश्वर्य है ना राजा पने का ऐश्वर्य है ना उनके भजन में कोई टर्म और कंडीशन है कि तुम्हारा भजन नहीं किए तो डंडे पड़ेंगे भजन करेंगे तो पुरस्कार मिलेगा यह टर्म कंडीशन भी नहीं है इसलिए सर्वोत्तम श्रेष्ठतम स्वरूप यदि कोई है तो वो स्वरूप है श्री चंद्र का स्वरूप और कृष्ण चंद्र के स्वरूप में भी कहीं लौकिक सद्बंध भाव एक शब्द का प्रयोग किया एक फ्रेज का लौकिक सद्बंध भाव कृष्ण मेरे हैं इस लौकिक सद्बंधु भाव लोक में जैसे कहीं रिलेशनशिप होती है ये मेरे मामा है ये मेरे चाचा हैं ये मेरे पाऊ है ये मेरे पुत्र हैं ये मेरे सखा हैं ये जो लौकिक सद् भाव जैसा कृष्ण लीला में संभव है वैसा कहीं और दूसरे गए नहीं अब यहां पर एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि लौकिक सद्बंध भाव उत्पन्न होगा कैसे इसे उत्पन्न करने के लिए माने प्रेम सेवा एक शब्द का प्रयोग किया गया प्रेम सेवा लौकिक संबंध के प्रेम के साथ में कृष्ण की सेवा करना एक रिलेशनशिप श्री कृष्ण के साथ में जुड़ गई और उस रिलेशनशिप के साथ में श्री कृष्ण की सेवा की जा रही है अब ये रिलेशनशिप कैसे जुड़ेगी इसके लिए एकमात्र साधन है कि संकीर्तन बोलो हरिनाम संकीर्तन की जय ये हरिनाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन हो करके विराजमान संकीर्तन यज्ञ कौरे कृष्ण आराधन यज्ञ का तात्पर्य है यज्ञ शब्द का कॉन्सेप्ट समझ लेना चाहिए यज्ञ का तात्पर्य है हमको जितनी भी वस्तुएं मिली हैं, हमारे पास में जो भी एसेट्स हैं जो भी हमारे पास में संपत्ति थोड़ी या बहुत है वो संपत्ति हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो केवल हमारा ही अर्जन है हमने उसको कहीं अर्जित किया है वो हमारी अर्निंग है ऐसा नहीं है इस अर्निंग में न जाने कितने लोगों का साथ जोड़ा हुआ है ऋषियों का साथ जोड़ा हुआ है जिन्होंने उस पर तत्व को बताया गुरुजनों का साथ जोड़ा हुआ है जिन्होंने कृष्ण कौन है कृष्ण में क्या क्या विभूति है इन सबों को कहीं हमको समझाया भजन कैसे किया जाए यह मार्ग जिन्होंने समझाया तो उसमें ऋषियों का भी योगदान है उसमें माता पिता का भी योगदान है उनमें देवताओं का भी योगदान है देवता भी कहीं ना कहीं हमारी सहायता कर रहे हैं यदि हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल असुविधा डिस्टर्बेंस ही होता तो क्या हम शांति के साथ में भजन कर सकते कहीं ना कहीं देवता लोग भी अंकूल हैं इसलिए हमारे जीवन के अनुरूप किसी प्लेनेट पर को जन्म दिया गया हम पृथ्वी के निवासी परम परम भाग्यशाली हैं पृथ्वी एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर जीवन की सारी सुविधाएं सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध अन्य किसी दूसरे प्लेनेट में ये सुविधाएं नहीं है तो देवताओं का भी हमारे ऊपर योगदान है तो देव ऋषि और पितरी इन तीनों के ऋण हमारे ऊपर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और हम यज्ञ के द्वारा हमने जो अर्निंग की है उस में से क्योंकि उनका भी योगदान है इसलिए हम उसमें से कुछ भाग उन देवता ऋषि और पितर माता पिता आदि अपने पूर्वज सिस्टर्स उनको हम समर्पित करें इसी का नाम है यज्ञ यज्ञ का तात्पर्य है प्राप्त उपलब्धियों में से कुछ भाग जिन्होंने हमें इन उपलब्धियों में सहायता की उनको प्रदान करना और मुख्य रूप से जिसकी कृपा से हम जी रहे हैं उस प्रभु को उस अपनी सारी उपलब्धियों में से जो हमारे पास में है वो त्वीय वस्तु गोविंद भी में समर्पय इस भाव को धारण करके हम जब अपनी उपलब्धियों में से कुछ या संपूर्ण भाग भगवान को समर्पित करते हैं तो उसी का नाम है यज्ञ ये यज्ञ भी य गीता के अनुसार कई प्रकार के हो सकते हैं कहीं दान यज्ञ हो सकता है दूसरा कहीं ज्ञान यज्ञ भी हो सकता है तो दान यज्ञ क्रिया यज्ञ ज्ञान यज्ञ अनेक प्रकार के यज्ञों का गीता में निरूपण किया गया इनमें मुख्य रूप से जो ज्ञान यज्ञ है उस ज्ञान यज्ञ को धारण करते हुए हम श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान हो तो भक्ति जो है वही एक मुख्य यज्ञ होकर के विराजमान इसलिए नाम संकीर्तन यज्ञ यज्ञ शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया कि ठाकुर की कृपा से ही नाम रूप परम धन हमको प्राप्त हुआ और उस नाम रूप परम धन के द्वारा ही हम ठाकुर की ही सेवा कर रहे हैं ब्रह्मापणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्न ब्रह्मणा होतम तेने तो नहीं वो गंतव्यम सर्व ब्रह्म कर्म समाधान तो ब्रह्म ही उपास्य है ब्रह्म ही क्रिया है ब्रह्म ही यज्ञ करने के सारे साधन हैं और उनके द्वारा उस ब्रह्म माने श्रीकृष्ण उन श्रीकृष्ण को प्राप्त करना यही हमारे जीवन का लक्ष्य है तो ब्रह्मार्पणम जो आहुति दी जा रही है वो भी ब्रह्म है आहुति भी ब्रह्म है ब्रह्म हवि जो हवि है वो भी ब्रह्म है ब्रह्माग्न अग्नि भी ब्रह्म है ब्रह्मा और ये साधक भी ब्रह्म है वह कहीं हवन कर रहा है इसी का नाम ब्रह्म यज्ञ माने शास्त्रों के तात्पर्य को समझना ब्रह्म यज्ञ के दो बात सर्वत्र ब्रह्म का दर्शन करना और शास्त्र ब्रह्म के स्वरूप को जिस तरह बता रहा है उसको समझना तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन एक यज्ञ है और उस यज्ञ में श्री प्रभु की कृपा से नाम हमको प्राप्त हुआ गुरुदेव की कृपा से और उस नाम के द्वारा ही हम ठाकुर का बार बार स्मरण कर रहे हैं नाम स्मरण करने पर जैसी व्याकुलता उत्पन्न होगी वैसी व्याकुलता और किसी प्रकार से नहीं होगी यहां तक के जो मंत्र हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है ये हमारे संबंध को तो बताते हैं कि अरे जीव तू कृष्ण का है कृष्ण आय सुहा इत्यादि के द्वारा कृष्ण आय नम इत्यादि के द्वारा हम आमता ममता जितनी भी वस्तुएं हैं उनको कृष्ण को समर्पित कर रहे हैं ये तो पता लग जाएगा परंतु तो इसमें व्याकुलता उत्पन्न नहीं हुई तुम कृष्ण के हो यह पता तो लग गया परंतु तो व्याकुलता नहीं होगी व्याकुलता कब होगी जिससे कृष्ण खिंचे चले आए वो होगी नाम संकीर्तन के द्वारा कि हरे हे मेरे चित्त को हरण करने वाले श्याम सुंदर कब तो मुझे अपनाओगे हरे कृष्ण अरे तुम बड़े आकर्षक हो अरे मेरे चित्त को चुराने वाले आकर्षण करने वाले सभी वस्तुओं के एकमात्र स्थान आश्रय स्थान हे कृष्ण तुम कहां हो हे राम तुम परम अभिराम हो सुंदर हो भक्तों के पास में उनके पुकारने पर तुरंत चले आते हो तब मेरे पास में आओगे ऐसे कहीं हरि शब्द के द्वारा कहीं कृष्ण शब्द के द्वारा कहीं राम शब्द के द्वारा जैसी विकल्प नाम संकीर्तन में प्रकट होती है वैसी कोई दूसरे प्रकार से नहीं होती है संकीर्तन का अर्थ है बहुवीर मिलता आवृत्ति पूर्वकम कीर्तनम संकीर्तनम बहुत से लोग मिलकर के आवृत्ति पूर्वक दोहराते हुए जहां भगवान का नाम ले उसका नाम है संकीर्तन तो संकीर्तन यज्ञ करें कृष्ण आराधन कृष्ण कहकर के सर्वोत्तम भगवत्ता का कोई स्वरूप है माधुर्य का स्वरूप है तो कृष्ण है उन कृष्ण का आराधन किया जाए अन्य आराधन में कहीं ना कहीं शर्त लगी हुई है टर्म और कंडीशन लगे हुए हैं कृष्ण आराधन में कोई टर्म कंडीशन नहीं है वहां कृष्ण के साथ में हमारा अपना निज का सीधा सीधा संबंध जुड़ा हुआ है इसलिए कृष्ण सर्वोत्तम होकर के विराजमान कृष्ण की आराधना में जितनी जल्दी टर्म और कंडीशन दूर होते हैं अनकंडीशनल जो प्रीति है कृष्ण की आराधना में जैसे उत्पन्न होती है वैसी किसी अन्य देवता की आराधना में नहीं होती है किसी दूसरे देवता की आराधना करेंगे हर हर शब्द कहेंगे तो हर हर कह करके यही कि हमारे कष्ट को हरण करो हरण करो कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा हुआ है हर शब्द में ही हर हर कहने में ही कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है शब्द कहीं लोभ छुपा हुआ है कि तुम हमारा कल्याण करने वाले हो कल्याण दो यदि कल्याण देने वाले नहीं होते तो फिर जो होता वो होता उसका क्या वर्णन किया जाए तो कहीं ना कहीं स्वार्थ है अन्य देवता की उपासना में स्वार्थ स्पष्ट है जबकि कृष्ण की उपासना में कोई स्वार्थ नहीं है इसलिए कृष्ण सर्वोत्तम और कृष्ण उपासना सर्वोत्तम श्रेष्ठ है जहां पर हम सेल्फिशनेस से जहां पर अपने लोभ अपनी लालच से हम जितने ज्यादा मुक्त होते हैं ग्रीड से जितने ज्यादा मुक्त होते हैं हम उतने ही शुद्ध उपासक होकर के विराजमान होते हैं और कृष्ण उपासना शुद्ध उपासना की ओर शुद्ध भक्ति की ओर हमको आकर्षित करती है इसलिए संकीर्तन यज्ञ है और इस संकीर्तन यज्ञ में कृष्ण की कृपा से प्राप्त वस्तु को कृष्ण को ही हम समर्पित कर रहे हैं यज्ञ की यही कॉन्सेप्ट है कि हमें जो मिला है वो केवल हमारी उपज नहीं है हमारी अर्निंग नहीं है उसमें न जाने कितने लोगों का योगदान रहा है इसलिए उनको भी कहीं कुछ देना हमारा लक्ष्य है एक मामूली सी एक निडिल है सुई है उसमें भी न जाने कितनी पीढ़ियां लगी होंगी उसको बनाने में किसी ने किसी लोहे के पार को घिस करके ठीक किया होगा नुकीला बनाया होगा फिर विचार किया इसमें बाघू कैसे डोरा डालने के लिए उसमें छेद किया होगा तो जाने कितनी पीढ़ियां लगी होंगी तब जाकर के एक निधन बनी होगी तो हमारे पास में जितनी भी मशीनरी है उसमें न जाने कितने लोगों का दिमाग लगा है अतः हमारी उपलब्धियों में उनका भी कुछ हक बनता है और उनका हक बनता है तो यज्ञ के माध्यम से हम देव ऋषि पितर इनको कुछ न कुछ वस्तु तो समर्पित करना चाहते हैं परंतु नाम यज्ञ ऐसा है संकीर्तन यज्ञ ऐसा है जिसमें हम किसी के ऋण को नहीं चुका रहे हैं बल्कि ठाकुर के साथ में सीधा भाव संबंध स्थापित करके उनका आराधन कर रहे हैं तो सही तो सुमेधा जो यदि संकीर्तन को छोड़ करके दूसरे यज्ञ करे तो कहीं ना कहीं अपने को कष्ट देगा दूसरे को कष्ट देगा कहीं ना कहीं स्वार्थ रखेगा परंतु तो संकीर्तन यज्ञ जो कर रहे हैं विश्व सुमेधा होकर के विराजमान है कृष्णेर चरण अंत में उनको सर्वोत्तम जो भगवत्ता का आश्रय है उस भगवत्ता के आश्रय श्री कृष्ण का उनको आस्वादन प्राप्त होगा श्रीमन महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेध कृष्ण का आराधन नाम यज्ञ से ही करना चाहिए कृष्ण वर्णम कृष्ण ये जहां अक्षर में जुड़ा हुआ है तुषा कृष्णम अंग कांति से वे श्री कृष्ण होकर के विराजमान सांगो सांगोपांगास्त पार्षदम उन कृष्ण के अंगोपांग पार्षद भी उनके साथ में विराजमान हैं ऐसे कृष्णचंद्र का यज्ञ संकीर्तन प्राय संकीर्तन प्राय यज्ञ से संकीर्तन के आधार पर उनका जो आराधन करते हैं वे ही सुमेधाएं माने एक कृष्ण नाम करे सर्व पापक क्षय नवविध भक्त पूर्ण नाम होइते हो नौ प्रकार की भक्ति नाम के द्वारा ही परिपूर्ण होकर के विराजमान होंगी कथा कहने के लिए बैठेंगे कथा सुनने की योग्यता आए कहने की वस्तु हमारे हृदय में वक्ता के हृदय में स्फूर्त हो इसलिए सबसे पहले वो नाम संकीर्तन करेगा जब लीला गायन करने के लिए बैठेंगे पहले नाम गायन करना पड़ेगा नाम गायन करने पर लीला की स्फूर्ति होगी रूप वर्णन करेंगे पहले नाम गायन करना पड़ेगा फिर रूप की स्फूर्ति होगी ऐसे स्मरण करने के लिए बैठेंगे लीला स्मरण करने के लिए बैठेंगे पहले नाम संकीर्तन जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक लीला की स्पूर्ति नहीं होगी लीला में प्रवेश लीला में स्फूर्ति तब होगी जब पहले नाम संकीर्तन किया जाएगा तो यज्ञ ही संकीर्तन प्राय भले नर्मदा भक्ति में कोई भी भक्ति की जा रही हो नाम संकीर्तन उसके लिए अनिवार्य है पहली शर्त है नाम के बिना कोई भी भक्ति की नहीं जा सकती है इसलिए प्राय शब्द का प्रयोग किया बीच बीच में भी नाम लेना पड़ेगा कथा की समाप्ति पर कथा के बीच में स्मरण की समाप्ति पर स्मरण के बीच में स्मरण के आरंभ में सब जगह कहीं नाम तो प्राय बीच बीच में हर नाम उनको ग्रहण करना पड़ा पड़ेगा जो ऐसा कर रहे हैं वे हैं सुमेधा जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वे कुमेधा श्रीमद् महाप्रभु ने कृष्ण भक्ति का निरूपण किया इस प्रकार परंतु शास्त्र कह रहे हैं कि श्री कृष्ण और गौर दो अलग अलग वस्तु नहीं है श्री शास्त्र एकादश में करभाजन योगेश्वर श्रीमंद महाप्रभु का ही आश्रय ग्रहण करके भक्त करने की कहीं आराधना मार्ग प्रस्तुत कर रही है इसी श्लोक में श्रीमत महाप्रभु के महिमा का गायन है।, है कृष्ण की महिमा का तो है कृष्ण वर्णम कृष्ण ये दो वर्ण जिनके ज्ञापक हैं जिनके लीला माधुरी के कहीं प्रकट करने वाले लीला माधो ने कहा कहीं परिचय देने वाले कृष्ण ये दो वर्ण है कृष्ण वर्णम कृष्ण ये दो वर्ण उनके सभी गुणों का षड ऐश्वर्य का कहीं स्थापन करने वाले वर्णन करने वाले हैं नाम लेने से कृष्ण के छ्वर्य इनका पता लग जाएगा तुषा कृष्णम अंगकांति उनकी कृष्ण होकर के विराजमान है परम मधुर होकर के आकर्षक होकर के वे विराजमान है सांगो पांगास्त पार्षद आह्लादनी प्रिय आनंद स्वरूप तन वृंदावन जगमगे इच्छा सखी अनुप तो वो एक जो परतत्व है वही प्रिया लाल सहचरी और वृंदावन इन चार रूपों में जब प्रकट होकर के क्रिया क्रिया करता है खेलता है तो वह सर्वोत्तम रूप है तो सांग इनके साथ में अपने जितने भी पार्षद हैं सखागण प्रम सखा इत्यादि उनके साथ में श्री कृष्ण विराजमान हैं और उन कृष्ण का लीला परक नाम से आराधन किया जाए लीला परक नाम जैसे प्रीति को उत्पन्न करते हैं ऐसे ऐश्वर्य परख नाम प्रकट नहीं करते हैं लीला की प्राप्ति होती है माता पिता के नाम से लीला की स्थिरता होती है इसी तरह से यशोदा यशोदानंदन नन्न, नन्न, कौशल्या कौशल्यानंदन दशरथ नंदन शची नंदन इन नामों में जहां जन्म संबंधी नाम है वे जन्म संबंधी नाम सबसे प्रधान है तो भगवान के अनंत नाम उन अनंत नामों में मुख्य नाम कौन से हैं वे जन्म संबंधी नाम क्योंकि उनमें मानवोचित जो लीला है वो सबसे ज्यादा तुरंत ही स्फुर्त होती है यशोदा नंदन कहने के साथ ही साथ कृष्ण की जितनी भी ब्रज लीलाएं हैं वे मनुष्य लीलाएं स्त स्फुर्त हो जाएंगी वे कहीं ना कहीं जाग जाएंगी तो श्री कृष्ण का वर्णन किया परंतु श्री कर्भाजन योगेश्वर श्रीमंत महाप्रभु का भी वर्णन करें हैं क्या कृष्ण वर्णन कृष्ण ये वर्ण है जिनकी जिह्हा के ऊपर कृष्णम वर्णम से जिहायाम या कृष्णम वर्णती कृष्ण वर्णम कृष्ण का जो वर्णन करें उनका नाम हुआ कृष्ण वर्ण अर्थात श्री महाप्रभु तुषा अकृष्णम कांति से वे अकृष्ण अर्थात गौर भाव को धारण करके विराजमान है आकार हटा करके संधि विग्रह करके अर्थ हो जाएगा तुषा अंग कांति से वे गौर गौरहरि अकृष्ण हो करके गौर हो करके विराजमान और गौर भाव को धारण करके भीतर बाहर नाम भी उनका उनका स्वरूप भी बाहर गौर है और भीतर भी श्री राधा भाव से कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं सांग उपांगास्त्र पार्षदम उनके अंग रूप में श्री नित्यानंद प्रभु विराजमान है उपांग रूप में श्री अद्वैताचार्य श्री श्रीवास पंडित श्री गदाधर पंडित ये जिनके उपांग होकर के विराजमान है और अस्त्र अस्त्र का तात्पर्य है वे श्री गौरहरी नाम रूपी अस्त्र के द्वारा ही अनेक अनेक जनों के अज्ञान के अंधकार को दूर कर देने वाले हैं अस्त्र अस्त्र है श्री नाम और पार्षद हैं अनंत अनंत गौर भक्त भक्तगण श्री नीलाचल का प्रकरण पर, परिकर श्री जो नवद्वीप हैं उन नवद्वीप का परिकर वो विराजमान हैं तो पार्षद गण में गौर भक्तगण अनंत शास्त्र शास्त्र गौर भक्तगण वे पार्षद होकर के विराजमान हैं यज्ञ ही संकीर्तन प्रायी इनके भक्तगण संकीर्तन प्राय यज्ञ के द्वारा आराधन करते हैं यजंती सुमेद जो ऐसे आराधन करते हैं वे तो हैं सुमेधा और नाम रूपी प्रेम नान करने वाली सर्वोत्तम वस्तु का त्याग करके जो यज्ञ योग ज्ञान विचार कर्म कांड इनमें उलझे हुए हैं अपने आप ही बात प्रकट हो रही है सुमेधा से अपने आप एक अर्थ निकल रहा है कि जो नाम का आश्रय नहीं करते हैं वे कौन हैं अपने आप पता लगा, कुमेधा है। नहीं। ही सुमेधा ही कह करके नाम प्रधान है संसार की निवृत्ति करने के लिए नाम लिया है तो संसार की निवृत्ति होगी यदि कोई एक बार ये कह दे कि नायम सरपाह रज्जुम ये सर्प नहीं है ये रज्जु है ये कोई कह भी थे तो फिर से एक बार अज्ञान दूर हो जाएगा कुछ दिन के बाद में फिर से कुछ देर के बाद में हो सकता है उसी रस्सी पर तय पढ़ने पर फिर से अज्ञान उत्पन्न हो जाए सब की बुद्धि हो जाए संसार की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक अज्ञान का भय अध्यास का भय सदा बना रहेगा इसलिए श्री शंकराचार्य भगवतपाद ये बात निरंतर निरंतर कहते हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम नहीं भज मूढ़ मते गोविंद जो है उनका ही आराधन करो अन्यथा काम नहीं चलेगा तो एक ज्ञानी को भी अज्ञान की नृत्य करके द्वारा अज्ञान ना आए संसार की नृत्य हो संसार की नृत्य के लिए अज्ञान की निवृत्ति के लिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी परंतु दोबारा ज्ञान ना आए इसके लिए नाम का आश्रय उसको भी लेना पड़ेगा ये तर्क समझ रहे ना मैंने किसी ने कह दिया कि अरे रस्सी नहीं है वो तो सांप है सांप नहीं है रस्सी है एक माला टेढ़ी ले पड़ी हुई थी उसके ऊपर तेरा पैर पड़ गया है सांप कहाँ ये तो उसका भय दूर हो जाएगा परंतु दोबारा भय आ सकता है दोबारा भय ना आए इसके लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा फिर कोई चोट जाए इसलिए झाड़ू दे दो इस रस्सी को हटा करके अलग हटा दो रस्सी को पड़ा भी रहने देगा क्योंकि तो दोबारा भी भ्रम हो सकता है तो रस्सी को हटाने के लिए जैसे झाड़ू की जरूरत पड़ेगी झाड़ू से ही उस रस्सी को हटाया जाएगा और फिर दोबारा भय नहीं होगा इसी तरह से जब तक एक ज्ञानी भी नाम को ग्रहण नहीं करता है तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होती है कुछ देर के लिए अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी फिर से अज्ञान उसे घेर सकता है परंतु तो जब नाम का आश्रय लिया जाएगा तो जो सुमेधाजन हैं वे ज्ञान के द्वारा अपने ज्ञान को पूर्ण नहीं मानते वे यज्ञ के द्वारा अपने यज्ञ को पूर्ण नहीं मानते क्योंकि यज्ञ में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई कभी ब्राह्मण शुद्ध नहीं है कभी वस्तु शुद्ध नहीं है कभी मंत्र शुद्ध नहीं है कभी विधि शुद्ध नहीं है इसलिए कर्म कांडी को भी स्वर्ग का फल प्राप्त करने के लिए ठाकुर की बात तो बहुत दूर अपने स्वर्ग के फल को प्राप्त करने के लिए भी यज्ञ के अंत में यह स्तुति करनी पड़ती है कि यशस्मृत्याच नामुक्त्या तपो यज्ञ क्रिया दिशु कि तप यज्ञ क्रिया इन सबों की नृत्ति ये नाम के कारण में जो त्रुटि रह गई हैं, उन कमियों की निवृत्ति नाम के द्वारा ही एकमात्र होगी अतः सुमेधाजन नाम का ही एकमात्र आश्रय ग्रहण करते हैं जय तक सिद्ध नहीं होगा जब तक कि सभी समाधि सगुण समाधि का हृदय में ध्यान नहीं किया जाए भगवान के रूप का ध्यान नहीं किया जाएगा तो जितने भी साधन है कर्म नाम के अधीन ज्ञान संसार की निवृत्ति करने के लिए नाम के अधीन इसलिए भजगोविंदम भजगोविंदम गोविंदम भजे ये श्री शंकराचार्य भगवत पाद कहते हैं जो योग है वह कहीं सभी ध्यान के द्वारा ही पूर्ण होगा तो दान यज्ञ तप सारी क्रियाएं नाम के अधीन होकर के विराजमान अत बुद्धिमान जन ज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसा जो सुमेधा है वे तो नाम यज्ञ को पकड़ेंगे जो जिनमें पूरी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है ऐसे लोग अन्य अन्य वस्तुओं को करते रहेंगे इसलिए नाम संकीर्तन हई तो सर्व अनर्थ नाश सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर प्रकाश नाम के द्वारा ये अनर्थ का नाश शुभ का उदय और कृष्ण प्रेम का उल्लास होगा ऐसे महाप्रभु ने नाम की पहली भूमिका बताई नाम के स्वरूप का वर्णन किया अब नाम के विभिन्न गुणों का आगे पर कर रहे हैं एक श्लोक महाप्रभु के श्रीमुख से अपने आप उस समय प्रकट हो जाता है कि चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्र का वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम पूर्णाम स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम तो श्री जगन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय भगवान जय नाम नामी इन दोनों में अवैध है श्री नाम संकीर्तन उनकी इस श्लोक में व्याख्या की बड़ा मार्मिक श्लोक है श्रद्धा से लेकर के और प्रेम प्राप्ति कृष्ण सेवा प्राप्ति तक की जितनी भी दशाएं हैं आठ जो विशेषण दिए हैं उन आठ विशेषणों में साधक में नाम संकीर्तन करने के लिए जब वो प्रवृत्त होगा तो श्रद्धा से लेकर के साधु संग भजन क्रिया अन्यवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम कृष्ण साक्षात्कार कृष्ण अनुभव जितने भी दशाएं हैं वे सब नाम के द्वारा प्राप्त होंगी इसकी व्याख्या श्रीमंद महाप्रभु आगे के प्रकरण में करेंगे बीच में एक सप्ताह की सेवा है इसलिए अः छह तारीख से बारह तारीख तक कल से और बारह तारीख तक ये यहाँ की जो दास के द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो स्थगित रहेगी तेरह तारीख से फिर से ये सेवा जो है और इस क्रम को सेवा के क्रम को प्रारंभ रखेंगे बोलो वृद्धावन बिहारी लाल की जयता हरी जगन्मंगल हर नाम संकीर्तन की जय जय जय श्री राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय बंदा बिहारी लाल की जय